मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक 11 हरी बोलो हरी बोल भागी हरी बोलो हरी बोल नंबर फाइव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 द्वार द्वार जाकर उसने झोली फैलाई और कहा मुझे थोड़े से दाने दे दो शर्त एक ही है कि तुम्हारे घर में कोई मृत्यु न हुई हो ऐसा कोई तो घर होगा लेकिन लोग कहते कि स गौतमी तो पागल है सब घरों में मृत्यु हुई मृत्यु जीवन की अनिवार्यता है इससे कोई नहीं बच सकता भिकमंगे से लेकर सम्राट के द्वार तक की सगौतमी सा गई सांझ होते होते उसे सूझाई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 आज तो साज मत थेड़ो दर्द का कल तो मौत है भुलाओ उसे आज तो थोड़े रंगीन गीत गा लें अब न दोहरा फसान हाये अलम अपनी किस्मत पे सोगवार न हो फिक्र फरदा उतार दे दिल से उम्र रफ्ता पे अस्कबार ना हो ऐहद गम की हायतें मत पूछ हो चुकी सब शिकायतें मत पूछ आज की रात साजे दर्द ना छेड़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 तो देखते हैं अर्थी हम उठाते हैं कहते राम नाम सत्य मुर्दे के सामने दौरा रहे हो राम नाम सत है इस आदमी को जिंदगी में स्वयं जानना था कि राम नाम सत है और सब असत है जैसे यहां राम नाम सत कहते हैं ऐसे बंगाल में हरि बोलो हरि बोल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 फांक लिए अंगारे पग पग अंधियारा बरसाएं धुंधले चांद सितारे छेड़ गया चिंता नगरी में आज सुनहरा रेला बीत गई सुखबेला सांस कटारी बन बन अटके अंखियां भर भर आए कुंदन की तपती भट्टी में झुलस गई आशाएं आशाओं की चिता पे नाचे दुखड़ा नया नवेला बीत गई सुखबेला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 अभी पुकार लो हरी बोलो हरी बोल, अभी बुला लो अभी तलाश लो अभी खोज लो अभी खोद लो घर में आग लगे इसके पहले कुआं तैयार कर लो ऐसा मत सोचना कि जब लगेगी घर में आग तब कुआं तैयार कर लेंगे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 वो भी सीमा बड़ी मालूम पड़ती है उसमें भी कोई ब्राह्मण है कोई सूत्र है ब्राह्मण होने से भी हमारा काम नहीं चलता वो भी सीमा बड़ी मालूम पड़ती तो उसमें कोई कानकुब जो ब्राह्मण है कोई कोकनस्थ कोई देशस्थ है वो उसमें भी फिर सीमाएं हैं सीमाएं हैं और सीमाएं है। तुम तो छोटे से छोटे होते चले जाते और अनहत की तलाश पर चले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 उस आदमी को बड़ा क्रोध आ गया कि कोई यह कैसे कह सकता है मगर समस्त बुद्धों ने यही कहा है कहेंगे ही अगर यह ना कह सके तो बुद्ध नहीं बुद्धों ने कहा हमसे पार हो जाओ हम में अटक मत जाना हम द्वार हैं हमसे गुजर जाओ हम पर रुक मत जाना हम सेतु हैं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 पर तुम सीमा के पार जाओगे असीम का स्वाद मिलेगा तो ही यह अनुभव होगा अब ये बड़े मजे की बात है राम में उलझ तो जाओ तो राम अल्लाह के विपरीत है। अल्लाह में उलझ जाओ तो राम अल्लाह के विपरीत है कृष्ण में उलझ जाओ तो कृष्ण राम के विपरीत है। राम में उलझ जाओ तो कृष्ण के विपरीत